तीसरा प्रश्न आपको सुनता हूं तो प्रार्थना का भाव हृदय में हिलोर लेने लगता है पर प्रार्थना कैसे करूं प्रार्थना करना तो मुझे आता नहीं प्रार्थना की नहीं जाती प्रार्थना हो जाती ये जो भाव हिलोरे लेता है यही प्रार्थना है करने चलोगे झूठ कर लोगे करने चलोगे औपचारिक हो जाएगा, करने चलोगे उधार हो जाएगा, दूसरों का अनुकरण हो जाएगा प्रार्थना अनुकरण नहीं है अनुकरण के कारण ही पृथ्वी से प्रार्थना खो गई लोग चले अपने अपने मंदिर अगर मस्जिद बगल में है तो वहां जाके प्रार्थना नहीं करते दो मील चल के जाते मंदिर में प्रार्थना करने जितने दो मील चलने में समय खराब किया इतना भी प्रार्थना में लगा देते मस्जिद बगल में थी कहां जाते हो लेकिन वही हालत मस्जिद वाले की मंदिर बगल में वहां तो देखता नहीं पीठ करके निकल जाता है जैन शास्त्रों में और हिंदू शास्त्रों में इस तरह के उल्लेख एक से ही उल्लेख क्योंकि मूढ़ता सब में एक सी है ऐसे उल्लेख जैन शास्त्रों में कि अगर तुम हिंदू मंदिर के सामने से निकलते हो और पागल हाथी तुम्हारा पीछा कर रहा हो तो पागल हाथी के पैर के नीचे दब के मर जाना बेहतर है बजाय हिंदू मंदिर में शरण लेने के और ठीक यही बात हिंदू शास्त्रों में कही गई है। कि अगर तुम्हारे पीछे पागल हाथी पड़ा हो तो उसके पैर के नीचे दब के मर जाना मगर जैन मंदिर में शरण मत लेना ये कैसी ओछी बातें हैं जो धर्म के नाम पर चलती रही और हिंदू और जैन तो खैर अलग अलग धर्म हैं हिंदुओं में भी कोई है जो राम को मानते हैं तो वो कृष्ण के मंदिर में ना जाएंगे और कोई है तो कृष्ण को मानते हैं वो राम के मंदिर में ना जाएंगे और भी मजे की बात है जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही महावीर को मानते हैं मगर दोनों का भी मंदिर एक नहीं हो सकता आदमी धर्म के नाम पर भी राजनीतियों में उलझ जाता है और यह सारा उपद्रव होता अनुकरण के कारण प्रार्थना एक सहज निश्चल भाव है वृक्ष को देखकर तुम्हारे भीतर आनंद हिलोरा लेने लगे वहीं झुक जाना प्रार्थना हो गई वृक्ष के पास ही झुक जाना वृक्ष के जड़ों में ही सिर रख देना और तुम्हारा नमन परमात्मा तक पहुंच गया क्योंकि परमात्मा से जुड़े हैं वृक्ष तुम्हारे मंदिर की मूर्तियां परमात्मा से बिल्कुल नहीं जुड़ी हैं क्योंकि तुम्हारी बनाई हुई है वृक्ष भी जीवन थे उनमें जीवन बह रहा है रसधार बह रही नहीं तो हरे ना होते नहीं तो कौपला ना निकलती नहीं तो फूल ना खिलते अभी परमात्मा से जुड़े हैं झुक लो वृक्ष के जड़ों में परमात्मा के चरण जितने सरलता से उपलब्ध हैं उतने तुम्हारे मंदिर की मूर्तियों में नहीं वे सब झूठी हैं औपचारिक आदमी की बनाई हुई मूर्तियों में तुम परमात्मा को खोजने चले हो आदमी की बनाई हुई चीजों में उसको खोजने चले हो जिसने आदमी को बनाया तुम भूल कर रहे हो उसकी बनाई हुई प्रकृति चारों तरफ फैली उसकी नदियां बह रही उसके सागर उतुंग लहरों से भरे उसका चांद उगता है उसका सूरज निकलता है उसके वृक्ष हैं उसके पशु पक्षी हैं तुम हो किसी प्रीति के क्षण में अगर तुम अपने बेटे के चरणों में भी झुक जाओ तो भी तुम्हारा नमन पहुंच जाएगा किसी प्रीति के क्षण में अगर तुम अपनी पत्नी के चरणों में झुक जाओ तो भी नमन पहुंच जाएगा प्रार्थना अनौपचारिक उसे उपचार मत बनाओ मगर प्रार्थना इतनी औपचारिक हो गई कि तुम ये भूल ही गए कि प्रार्थना का अनौपचारिक नैसर्गिक स्वाभाविक रूप क्या है तुम कहते हो आपको सुनता हूं तो प्रार्थना का भाव हृदय में हिलोरें लेने लगता है वही प्रार्थना है अब और तुम क्या पूछते हो अब तुम पूछ रहे हो कि मैं प्रार्थना कैसे करूं प्रार्थना घट रही सत्संग में बैठे बैठे प्रार्थना घट जाती है अगर मैं प्रार्थना पूर्ण हूं और तुम सरल भाव से मेरे पास आके बैठ गए हो तुम्हारे भीतर विवाद भी नहीं है तुम मेरे एक एक शब्द को इस तरह नहीं सुन रहे हो जैसे तुम मेरे न्यायाधीश हो कि तुम्हें तय करना है कि क्या ठीक क्या गलत तुम अगर मेरे शब्दों को ऐसे सुन रहे हो जैसे कोई संगीत को सुनता है बिना चिंता किए क्या ठीक क्या गलत अगर तुम बस मेरे पास होने का रस ले रहे हो तो प्रार्थना फल जाएगी प्रार्थना घट जाएगी तुम्हारे भीतर कोई झुक जाएगा तुम्हारे भीतर कोई मिट जाएगा तुम्हारे भीतर कुछ नया सूत्रपात होने लगेगा कोई तरंग उठेगी जिसमें तुम डूब जाओगे वही प्रार्थना है मगर मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ तुम सोच रहे हो कि ये तो कभी कभी होता इसको रोज व्यवस्था से कैसे करना जब भी तुम व्यवस्था से करोगे तभी झूठ हो जाएगा यह जब होता है तब होता है प्रार्थना के लिए समय नहीं बांधा जा ऐसा नहीं कि रोज सुबह उठ के कर लोगे प्रार्थना जब हो जाए कभी आधी रात हो जाएगी कभी सुबह कभी दोपहर प्रार्थना का कोई समय नियत नहीं क्योंकि परमात्मा का सारा समय प्रार्थना के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता कोई क्षण नहीं होता तुम बजाय नियम बनाने के बजाय क्रियाकांड बनाने के अपनी सहजता की तरफ से चलो जब हो जाए तब आंख बंद कर लो एक क्षण डूब जाओ कहां कहां होने लगेगी तुम चकित हो तुमने कभी सोचा ना होगा ऐसी जगह होने लगेगी बांसरी बजारा और होने लगेगी दोपहर है सन्नाटा है हवाएं बंद है वृक्ष हिलते नहीं और होने लगी थी रात है झिंगरों की झनकार है और होने लगी थी तुम अपने मित्र के पास बैठे हो हाथ में हाथ लिए हो और होने लगी कि कोई नियत काल नहीं है और कैसी होगी हर बार कहना मुश्किल है क्योंकि कोई पुनरुक्ति थोड़ी है भाव की दशा है विचार की बात नहीं है प्रार्थना प्रार्थना कोई ग्रामाफोन रिकॉर्ड नहीं कि वही वही होगा बार बार वही वही होगा नए नए रंग नए नए रूप नए नए ढंग में प्रार्थना प्रकट होती सलाम ए हसरत कबूल कर लो मेरी मोहब्बत कबूल कर लो दास नजरें तड़प तड़प कर तुम्हारे जलवों को ढूंढती जो ख्वाब की तरह खो गए उन हसीन लम्हों को ढूंढती अगर न हो नागवार तुमको तो यह शिकायत कबूल कर लो सलाम ए हसरत कबूल कर लो तुम ही निगाहों की जुस्त जूह हो तुम्ही खयालों का मुद्दा हो ही मेरे वास्ते सनम हो तुम ही मेरे वास्ते खुदा हो मेरी परस्तिश की लाज रख लो मेरी इबादत कबूल कर लो सलाम ए हसरत कबूल कर लो तुम्हारी झुकती नज़र से जब तक न कोई पैगाम मिल सकेगा न रूह तस्किन पा सकेगी न दिल को आराम मिल सकेगा गम जुदाई है जानलेवा यह एक हकीकत कबूल कर लो सलाम ए हसरत कबूल कर लो कहीं भी कहीं से भी भेजो सलाम किसी फूल के पास झुक जाओ भेजो सलाम कोयल की कुक सुन के नाच उठो भेजो सलाम बूंदाबांदी हो रही है तुम्हारे छप्पर पर बूंदो ने संगीत छेड़ रखा है भेजो सलाम सलाम ए हसरत कबूल कर लो मेरी मोहब्बत कबूल कर लो और शब्द बनाने की जरूरत नहीं बिना शब्द के भेज दो परमात्मा तुम्हारी भाषा नहीं समझता तुम्हारे भाव समझता है भाषाएं तो बहुत है अगर परमात्मा को भाषा समझ नहीं पड़े तो पगला जाएगा जमीन पे कोई तीन सौ भाषाएं ये तो खास खास और छोटी छोटी भाषाएं गिनती करो बोलियां गिनती करो तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा परमात्मा की अड़चन तुम समझ सकते हो और एक ही पृथ्वी नहीं है वैज्ञानिक कहते हैं कम से कम 50,000 हजार पृथ्वियों पर जीवन है कम से कम ज्यादा पर हो सकता है लेकिन 50,000 पर तो होना ही चाहिए ये इतना बड़ा विस्तार फिर आदमी का ही सवाल नहीं है पशु पक्षी भी प्रार्थनापूर्ण हो जाते मह ऋषि रमन के आश्रम में गाय मरी तो उन्होंने उसे इस तरह विदा दी जैसे समाधिस्थ पुरुष को दी जाती लोग बहुत हैरान थे लेकिन गाय साधारण गाय थी भी नहीं बड़ी सत्संगी थी रमन के पास आने वाले और लोग सत्संगी कभी आते कभी ना आते मगर गाय नियमित आती थी ऐसा कोई दिन नहीं चूकता था कि रमन के दर्शन ना करती हो आके खिड़की में से सिर अंदर करके खड़ी हो जाती थी खिड़की के बाहर ही खड़ी रहती थी लेकिन सिर खिड़की के भीतर कर लेती थी घंटों खड़ी रहती जब दूसरे लोग बैठे रहते वही भी खड़ी रहती जब सत्संग विदा हो जाता तब वह भी चली जाती और कभी कभी उसकी आंखों से आंसुओं के धारे भी लग जाते थे वही खड़े खड़े खिड़की पर जब गाय बीमार पड़ी और एक दिन नहीं आ पाई तो रमन खुद गए जैसे ही उसने गाय ने उनको आते देखा उसके आंखों से आंसू की धार बहने लगी रमन का हाथ तो उसके सिर पर था जब वो मरी उन्होंने उसे ऐसा सम्मान दिया जैसे कि किसी समाधिस्थ व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है। उसकी समाधि बनवाई लोगों ने पूछा कि महर्षि क्या आप सोचते हैं ये गाय इतनी मूल्यवान थी उन्होंने कहा इसका आखिरी जन्म अब ये नहीं लौटेगी इसकी प्रार्थना सुन ली गई इसकी सलाम पहुंच गई तो आदमी का ही सवाल नहीं है पशु पक्षी हैं इनमें भी कोई प्रार्थना पूर्ण होते पौधे हैं इनमें भी कोई प्रार्थना पूर्ण होते अभी वैज्ञानिक बड़ी खोज में लगे और एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्णायक रूप से सिद्ध हो गई कि पौधों में बड़ी संवेदनशीलता है उतनी ही जितनी मनुष्यों में शायद ज्यादा कम तो नहीं रवि रविशंकर का सितार बजते देखकर पौधे भावमग्न हो जाते इस पर वैज्ञानिक प्रयोग हुए मस्त हो जाते अब तो यंत्र खोज लिए गए जैसा तुम्हारा कार्डियोग्राम का यंत्र होता है जिससे तुम्हारे हृदय की धड़कन पहचानी जाती ऐसे यंत्र खोज लिए गए जिनसे वृक्षों की धड़कन पहचानी जाती है यंत्र लगा दिया जाता है वृक्ष पर उसकी भाव दशाओं का पता चलने लगता है दुखी है सुखी है क्रुद्ध है करुणापूर्ण है रविशंकर का सितार सुन के वृक्ष झुक आते हैं सितार जहां से बजरा है उस तरफ झुकने लगते और आधुनिक संगीत जाज और उस तरह के संगीत को सुनकर वृक्ष दूर हटने लगते दूसरी तरफ झुकने लगते और कहना चाहते हैं कि बंद भी करो यह क्या मचा रखा है तुम्हारा जो फिल्मी संगीत चलता रहता है लाउड स्पीकर लगा के लोग जो शोरगुल मचाया रखते हैं जिसको वो संगीत कहते हैं वृक्ष तड़फते आदमी तो शायद संवेदनशीलता खो दिया है वृक्षों की संवेदनशीलता अब भी उतनी जो वैज्ञानिक वृक्षों पर प्रयोग कर रहा था वो तो चकित होकर भरोसे नहीं कर सका जब पहली दफा उसे निर्णय मिलने शुरू हुए जब कोई कुल्हाड़ी लेकर वृक्षों को काटने आता अभी काटना शुरू नहीं किया लेकिन कुल्हाड़ी ले वृक्षों ने देखा कि आ रहा है लकड़हारा कि सारे वृक्ष कब जाते यंत्र बता देता है फॉरन कि वृक्ष चिंतित हैं, बहुत घबराए हुए पता नहीं किसकी बारी आ गई और चक्क होने की बात है कि एक वृक्ष को काटो तो सारे वृक्ष पीड़ित होते हैं आसपास और ऐसा नहीं कि वृक्ष को काटने से पीड़ित होते तुम एक चिड़िया को मार डालो सारे वृक्ष पीड़ित होते चिड़िया को मारने से वृक्षों को क्या लेना देना मगर चिड़िया भी उनकी थी नीड बनाती थी उन पर उनको गौरव देती थी सौभाग्य देती थी आसपास नाचती थी गीत गुनगुनाती थी टीवी टुट मचाती थी थी तो जीवन था और फिर किसी भी जीवन को चोट पड़ रही तो वृक्षों को संवेदनशीलता होती और जब माली को वृक्षाते देखते हैं पानी का फवारा लिए आनंद मग्न हो जाते अभी पानी बरसा नहीं उन पर मगर उनकी प्यास आतुर हो जाती तैयार हो गए प्रसन्न चित्त धन्यवाद उठने लगा ये सब अब वैज्ञानिक तथ्य हैं कभी तो इस तरह की बातें सदा से करते रहे थे कभी हजारों वर्ष पहले वे बातें कह देते हैं जो विज्ञान को पकड़ने में हजारों वर्ष लग जाते महावीर ने जरूर ही इस तरह की कुछ बात वृक्षों में सुनी होगी पहचानी होगी तभी उन्होंने कहा वृक्ष से कच्चे फल भी मत तोड़ो जब फल पक जाए और अपने से गिर जाए तभी स्वीकार करो जब वृक्षों की यह हालत तो पशु पक्षियों की तो कैसी ना होगी कैसे कठोर होंगे वे लोग जो पशु पक्षियों को खाए चले जाते और छोटे मोटे लोगों की बात छोड़ दो जिनसे तुम अपेक्षा ना करो अभी भारत के राष्ट्रपति संजीव रेड्डी मद्रास से बहुत नाराज लौटे क्योंकि मद्रास के राजभवन में उनको मांसाहार की सुविधा नहीं मिल सकी गांधीवादी गांधीवादी टोपी लगाने से कोई गांधीवादी होता है यह किस तरह का गांधीवाद है मांसाहार गांधीवादी कर रहा है फिर क्यों बकवास व्यर्थ अहिंसा की उठा के रखी बंद करो ये बकवास भूलो गांधी को और गांधी के नाम को ये थोथी बातें क्यों दोहराते हो किसको धोखा दे रहे हो मगर तुम्हारे राजनेताओं में अधिक मांसाहारी तुम्हारे राजनेताओं में अधिक शराब पीने वाले और ये सब गांधीवादी और दो अक्टूबर को राजघाट में बैठ कर चरखा चलाने लगते मांसाहार कोई आदमी कर सके और अहिंसक होने का दावा भी कर सके तो फिर और झूठ क्या होगा इस दुनिया में मगर सारी पीछों के पीछे सारी बातों के पीछे एक ही लक्ष्य कैसे तुम्हारा वोट मिल जाए मैंने सुना है नेताजी ने मजमा लगाया और हाक लगाई बहनों और भाइयों कहने की बात है न कहने की थी सुनने की बात है न सुनने की भी सोचने की बात है न सोचने की भी करिश में बहुत देखे होंगे पर भैया ठहरना आखिर तक ठहरना और सारे खेल देख कर जाना तो तो ये लो पहला खेल देखे ना कितने करिश् में कितने खेल अब हाथों को दिलों पर धर लो दिमाग को कहीं और धर दो मेरी बहनों मेरे भाइयों कसम है हर एक भाई को हर एक बहन को बीच में छोड़ कर न जाना नहीं तो मेरी ये 27 साल की बेटी पड़ी रहेगी तो बेटी किसकी हमारी एक स्वर गूंजा नाम आजादी कहो सिर काट दू इसका काट दो हां काट दो तुम्हारी कौन लगती बेटी मेरी कहो काटकर जोड़ दे नेता काटकर जोड़ दे नेता हाँ तो कद्रदान ये लो चादर डाल उसने आज़ादी की गर्दन काट अलग रख दी कहो दिखा दे नेता कपड़ा हटा दे नहीं कई चीखें उभरी पर नेता का स्वर सबसे ऊपर कसम है खिसकना मत अपनी जगह से वरना तुम्हारी आज़ादी तुम्हारी सच्चाई यूं ही पड़ी रहेगी साहिबानों एक दो जितने डाल सको वोट डाल दो जला दो मेरी बच्ची को वह एक तरफ बैठ गया और सहमे मजमे में हरेक ने कटी गर्दन देखने के डर से सारे वोट डाल दिए उसके बंद डिब्बे में तुम्हारे नेता मदारियों से ज्यादा भिन्न नहीं रह गए और हर चीज की आकांक्षा एक है कैसे तुम्हारा वोट पड़ जाए तो चरखा भी काटते खादी भी पहनते गांधी बाबा का नाम भी लेते मंदिरों में भी जाते मस्जिदों में भी चले जाते अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सनमति दे भगवान ऐसे भजन भी करते और मांसाहार ना मिले तो देश का राष्ट्रपति भारत जैसे देश का राष्ट्रपति परेशान हो जाता है एक दिन मांसाहार नहीं मिल सका तो अर्चन हो गई मिल गया होता तो शायद लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो मांसाहार भी करते महावीर को दिखाई पड़ा होगा कि वृक्षों को चोट पहुंचानी तभी संभव है जब तुम्हारे भीतर संवेदनशीलता ना हो जब तुम पत्थर के हो गए हो पशुओं को मार के खाना तभी संभव है जब तुम्हारा हृदय मर चुका हो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल जड़ हो गई हो वही तो कल गोरख ने कहा तुम्हें याद है ना कि पत्थर को पूजते हो और पत्थर हो गए हो पत्थर के तुम्हारे मंदिर हैं पत्थर की तुम्हारी प्रतिमाएं हैं तुम्हारे भीतर भी पत्थर है तुम्हारे भीतर से प्राण खो गए हैं ये सारा जगत संवेदनशील है ये सारा जगत अपने अपने ढंग से प्रार्थना कर रहा है पूजा चल रही है अर्चन चल रहा है भाषा का सवाल नहीं भाव का सवाल है तुम भाषा छोड़ो तुम भाव जब उमगे, भाव जब तुम्हारे प्राणों में भर जाए तब डूब जाओ हां रोना हो रो हंसना हो हंसो नाचना हो नाचो ये भाव के ढंग है तुम्हारे आंसू जितने निकट तुम्हें ले जाएंगे परमात्मा के तुम्हारे शास्त्र नहीं ले जा सकते क्योंकि तुम्हारे आंसू तुम्हारे तुम्हारे हृदय की गहराइयों से आते तुम्हारे आंसू तुम्हारा निवेदन है सलाम ए हसरत कबूल कर लो मेरी मोहब्बत कबूल कर लो नाचो कभी मगन होकर इतना अपूर्व संसार तुम्हें दिया है उसने ऐसा बहुमूल्य जीवन दिया है एक एक चीज बेस्कीमती है यहां एक एक कण उससे ही आपूरित थे इतना छंदबद्ध अस्तित्व और तुम धन्यवाद भी नहीं देते धन्यवाद है प्रार्थना और निश्चित ही उसकी याद सताए यह सुबह है उसकी याद तुम्हें तो मत डाले ये सुबह है मगर इस याद को औपचारिकता मत बनाना नहीं तो ये झूठी हो जाती औपचारिकता काम नहीं आती मैं एक घर में मेहमान था उस घर की बच्ची स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता थी मुझसे बोली कि आप इतना बोलते हैं। मुझे सिर्फ तीन मिनट व्याख्यान देना है मुझे व्याख्यान तैयार करवा दो और अगर आप तैयार करवाओगे तो मुझे प्रथम पुरस्कार मिलने ही वाला है वो एकदम पीछे पड़ी थी तो मैंने उसे तैयार करवाया बार बार उसे दोहराकर तैयार करवा दिया पहले ही उसको कहा कि भाइयों एवं बहनों अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना मैंने उसका तो यह पहले कह देना उसके माँ बाप जा रहे थे उन्होंने कहा आप भी चले तो मैं भी गया सुनने उसने व्याख्यान शुरू किया मेरी तरफ देखा बहुत खुश थी क्योंकि उसने को तैयार कर रखा था उसने कहा भाइयों एवं बहनों अगर मुझसे कोई क्षमा हो जाए तो आप भूल करना आप क्या करोगे तोतों की तरह रटा दो तो बहुत दूर तक बात जाती नहीं ऐसी तुम्हारी प्रार्थनाएं लड़खड़ा के गिर जाती तुमने सीख लिया तोतों की तरह कर रहे हैं भजन मगर सब सीखा सिखाया तो अभिनय है यथार्थ नहीं है यथार्थ होना चाहिए तो मत पूछो प्रार्थना कैसे करूं हिलोर आने दो उसी हिलोर में बहु बस रोकना मत जब हिलोर पकड़े तो रोकना मत हम बड़े कंजूस हो गए हम रोने में डरते हम हंसने में डरते हम नाचने में डरते हम भावा भावाभिभूत होने में डरते हम बिल्कुल सिकड़ गए हमारी पूरी मनुष्यता झूठी थोथी पाखंडी हो गई तुम्हारी याद सताती घाव की टीस बढ़ाती आम पर बोल रही कोयल दर्द कुछ घोल रही कोयल आंख से अपने तुम ओछल कहीं छिप विरहन गाती है तुम्हारी याद सताती कहीं पर बजती मादक बीन नयन से निंदिया लेती छीन तड़पती मरु में कोमल मीन तुम्हें पुरवा आती है घाव की टीस बढ़ाती है अभी मैं कहती हूँ कुछ बोल मुझे दे चुंबन कुछ अनमोल प्राण से मेरा प्राण से प्राण जरा ले मोल उमरिया बीती जाती है घाव की टीस बढ़ाती तुम्हारी याद सताती परमात्मा की याद को सताने दो टीस को बढ़ने दो तुम्हारे भीतर घाव गहरा हो वही घाव प्रार्थना है प्रार्थना शब्दों में नहीं होती प्रार्थना प्राणों का गुंजन है तुम जल्दी करना भी मत इसे शब्दों में ढालने की अन्यथा मन बहुत कुशल है मन सब चीजों को झूठा करने का रास्ता जानता है रास्ते पर कोई मिल जाता है तुम एकदम मुस्कुराने लगते हो वह मुस्कुराहट झूठी तुम्हारे भीतर नहीं सिर्फ ऑंट पे चिपकी जिमी कार्टर जैसी मुस्कुराहट है वह मैंने सुना है कि जिमी कार्टर की पत्नी को रात में उनका मुंह बंद करना पड़ता नहीं तो रात भर भी मुंह खोले रहते दिन भर का अभ्यास मुंह बंद करना पड़ता नहीं तो कोई चूहा चला जाए भीतर या कुछ उपद्रव हो जाए कुछ तुम्हारी मुस्कुराहटें झूठी हैं तुम हंसते हो क्योंकि हंसना चाहिए तुम रोते हो क्योंकि रोना चाहिए कोई मर गया तुम रोते हो मैं एक घर में मेहमान था उस घर में एक सज्जन मर गए किसी को फिक्र नहीं थी उनके मरने की सब प्रसन्न थे क्योंकि वो सज्जन काफी सता चुके थे कई साल से बीमार थे और घर में अगर एक ही प्रार्थना चलती थी सबके हृदय में तो ये कि वो किसी तरह अब जाए भगवान उठाओ ने घर भर की नाक में दम कर रखी थी उन्होंने वो मर गए तो सब प्रसन्न थे मगर प्रसन्नता जाहिर तो नहीं कर सकते कोई मृदंग बजा के तुम घोषणा तो नहीं कर सकते कि बड़े आनंदित रोना तो पड़ेगा ही सर्दियों के दिन थे मैं बाहर बैठा था घर की जो गृहणी थी उसने मुझे कह रखा था कोई बैठने वाला आए आप जरा ये घंटी बजा देना क्यों उसने कहा कि रोना पड़ेगा ना कोई एकदम से आ जाए और देखे कोई रो ही नहीं रहा है तो लोग लाज भी रखनी पड़ती तो मैंने कहा अच्छा एक सज्जन आए मैंने घंटी बजाई सज्जन अंदर गए मैं भी अंदर गया मैं देख के दंग हुआ उस महिला ने जल्दी से घूंघट मार लिया जोर से और रोने लगी घूंघट इसलिए मार लिया कि आंसू तो आएंगे नहीं आंसू कैसे आ सकते घूंघट जोर से मार लिया और रोने लगी जोर जोर से जैसे वो सज्जन गए घूंघट वापस वो फिर बातचीत करने लगी सब ठीक ठाक है कहीं कोई अड़चन नहीं रही तुम रोते भी झूठे हो तुम हंसते भी झूठे हो तुम्हारा सारा व्यक्तित्व मिथ्या है इसी मिथ्या व्यक्तित्व का कहीं तुम प्रार्थना को भी अंग मत बना देना इसलिए तो लोग सत्यनारायण की कथा करवा लेते हैं खरीद लाए पंडित को कि करवा दे ले लेना दस रुपए कि भगवान पीछे पड़ा करवा दे सत्यनारायण की कथा कहने को तो रह जाएगी करवाई थी कथा तिब्बती एक प्रार्थना का चक्र बना लिए छोटा चका जैसा जैसा चरखे पे चका होता है उसमें जितने आर्य एक 108 आठ आर्य जैसे माला में 108 सौ आठ गुरी होते प्रत्येक आरे पे मंत्र लिखा है वो चक्के को घुमा देते जितने चक्कर चक्के लगा लेता है उतने मंत्र पाठ का लाभ मिल गया पूर्ण मिल गया मैं बहुत गया में था एक तिब्बती लामा मेरे पास ठहरे थे वो अपनी किताब भी पढ़ते रहे और बीच बीच में चक्के को चक्कर लगा दें एक दिन मैंने देखा दो दिन देखा मैंने उनसे एक काम करो कहा का पुराना तुम रवैया लिए बैठो इसमें बिजली का तार जोड़ के इसको बिजली से कनेक्ट कर दो तुम फिर जो तुम्हें करना है करो ये चक्कर लगाते ही रहेगा लगाते ही रहेगा रात तुम सोए रहो तो भी चक्कर लगाता रहेगा तुम्हारे पुण्य का कोई अंत नहीं रहेगा पुण्य ही पुण्य बरस जाएगा तुम पर किसको धोखा दे रहे हो लोग तरकीबें निकाल लिए प्रार्थना की भी जो झूठी लोग झूठे हैं इसलिए जो भी करते हैं वही झूठ हो जाता है मत पूछो कि मैं प्रार्थना कैसे करूं लहर उठ रही है भाव उठ रहा है इस भाव में रुकावट मत डालना बस बाधा मत डालना यह लहर जहां ले जाए इसके साथ जरा चले जाना डर लगेगा पहले पहले कि पता नहीं ये कहां ले जाए कि कहीं बीच बाजार में रोने लगू कि जहां लोग गंभीर बैठे हूं वहां मैं हंसने लगूं तो लोग पागल समझेंगे ध्यान रखना सिर्फ पागल ही प्रार्थना कर सकते हैं जिन जिनमें पागल होने की हिम्मत है वे ही केवल प्रार्थना के, के रास्तों पर यात्रा कर सकते छूकर प्राणों की पीर प्रीत बन जाओ जो कुछ सुलझी थी आज उसे उलझा दो जो कुछ उलझी थी आज उसे सुलझा दो मेरे आंसू के सावन आज सुखा दो मैं चाह रही हूं मुझको आज दुखा दो नैनों के नहीं ही स्नेह नीति बन जाओ छूकर प्राणों की पीर प्रीति जाओ तुम स्नेह स्वाति बन जीवन भर तरसाओ मेरे चिर चातक को नधिक दर्शाओ अधरों की यदि मुस्कान चुराओ जानू इतना कर दो धन्य भाग में मानू तुम वर्तमान के चिर अतीत बन जाओ छूकर प्राणों की पीर प्रीत बन जाओ मेरे सन्मुख झूठा श्रृंगार नहीं है स्वप्निल आशाओं का आधार नहीं है मेरी वीणा के बिखरे तार सजा दो इंगित से उनको क्षण भर आज बजा दो गाकर तुम मेरे गीत मीत बन जाओ छूकर प्राणों की पीर प्रीत बन जाओ प्रार्थना तुम मत करो परमात्मा को पुकारो कि तुम्हारे भीतर प्रार्थना बने मेरी वीणा के बिखरे तार बजा दो इंगित से उसको क्षण भर आज बजा दो गाकर तुम मेरे गीत मीत बन जाओ छूकर प्राणों की पीर प्रीत बन जाओ यथार्थ प्रार्थना तुम्हारी नहीं होती परमात्मा के द्वारा ही परमात्मा की होती तुम सिर्फ माध्यम होते हो बांस की पोंगरी वही गाता तुमसे गीत भी प्रार्थना सच्ची होती और तभी प्रार्थना मुक्तिदाई होती आखिरी प्रश्न मैं अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों में भी उत्सुक हो जाता हूं लेकिन जब मेरी पत्नी किसी पुरुष में उत्सुकता दिखाती है तो मुझे बड़ी ईर्षा होती भयंकर अग्नि में मैं जलता हूं पुरुषों ने सदा से अपने लिए सुविधाएं बना रखी थी स्त्रियों को अवरुद्ध कर रखा था पुरुषों ने स्त्रियों को बंद कर दिया था मकानों की चार दीवारों में, और पुरुष ने अपने को मुक्त रख छोड़ा था अब विदिन गए अब तुम जितने स्वतंत्र हो उतनी ही स्त्री भी स्वतंत्र है और अगर तुम चाहते हो कि ईर्षा में न जलो तो दो ही उपाय एक तो उपाय है कि तुम स्वयं भी वासना से मुक्त हो जाओ जहां वासना नहीं वहां ईर्षा नहीं रह जाती और दूसरा उपाय है कि अगर वासना से मुक्त न होना चाहो तो कम से कम जितना हक तुम्हें है उतना हक दूसरे को भी दे दो उतनी हिम्मत जुटाओ मैं तो चाहूंगा कि तुम वासना से मुक्त हो जाओ एक स्त्री जान ली तो सब स्त्रियां जान ली एक पुरुष जान लिया तो सब पुरुष जान लिए फिर जो भेद हैं वे केवल ऊपरी रेखाओं के और जो एक स्त्री को जान के स्त्रियों को नहीं जान पाया समझ लेना कि मूर्छित होकर जी रहा है वो अनंत स्त्रियों को जान के भी नहीं जान पाएगा वो जान ही नहीं पाएगा क्योंकि जानना होता है बोध से वो मूर्छित है वो भागता रहेगा एक को छोड़ के दूसरे के पीछे और निश्चित ही तुम जलोगे क्योंकि पुरुष के अहंकार को चोट लगेगी इसको तो तुम समझते हो बिल्कुल ठीक है कि तुम किसी दूसरे की स्त्री में उत्सुक हो जाओ तो कोई अड़चन नहीं हम कहते हैं पुरुष आखिर पुरुष पुरुषों ने ही गढ़ ली होगी यह कहावत कि पुरुष आखिर पुरुष है पुरुषों ने ही यह हिसाब गढ़ लिए कि पुरुष एक से तृप्त नहीं होता पुरुष को अनेक चाहिए स्त्री एक से तृप्त हो जाती यह पुरुषों की ही तरकीबें हैं स्त्री को एक से तृप्त होना चाहिए वो एक तुम हो और तुम तुम कैसे एक से तृप्त होते हो तुम तो पुरुष हो पुरुष को तो सुविधा ज्यादा होनी चाहिए मैंने सुना है मुला नद्दीन के पड़ोस में श्रीमान मल्होत्रा नए नए आके पड़ोसी हुए उनकी पत्नी बहुत सुंदर है मुल्ला ने अपनी पत्नी को चिढ़ाने के लिए एक दिन सुबह उठते से कहा कि सुनो नाराज हो ना होना कुछ दिनों से रोज मुझे सपनों में श्रीमती मल्होत्रा दिखाई पड़ती पत्नी बोली अकेली ही दिखाई देती है ना मुल्ला ने कहा पर तुम्हें कैसे पता चला पत्नी ने कहा क्योंकि श्रीमान मल्होत्रा मेरे सपनों में आते मुल्ला इससे बहुत दुखी था चले थे पत्नी को चिढ़ाने चिढ़ गए खुद जितनी स्वतंत्रता तुम अपने लिए चाहते हो उतनी ही स्वतंत्रता तुम्हारी पत्नी की भी है और अगर तुम पाते हो कि नहीं पत्नी का दूसरे पुरुषों में उस उत्सुक होना उचित नहीं है तो फिर तुम्हारा दूसरी स्त्रियों में उस उत्सुक होना भी उचित नहीं और जो तुम चाहते हो तुम्हारी पत्नी करे वह तुम्हें पहले करना चाहिए तभी तुम हकदार अपनी वासना की दौड़ों को छोड़ो और मैं तुमसे ये बात कह देता हूं स्त्रियां निश्चिंत ही इतनी ज्यादा वासनाग्रस्त नहीं होती जितने पुरुष होते स्त्रियों के पास एक तरह का समर्पण भाव होता है और स्त्रियों के पास एक तरह की निष्ठा और आस्था और श्रद्धा होती पुरुष का प्रेम भी छिछिला होता है गहरा नहीं होता ऊपर ऊपर होता है पुरुष की जिंदगी में प्रेम ही सब कुछ नहीं होता और भी बहुत चीजें होती स्त्री के जीवन में बस सब कुछ प्रेम ही होता और सब चीजें प्रेम के ही भीतर समाविष्ट होती पुरुष के जीवन में और कई काम हैं जिनमें प्रेम भी एक काम है स्त्री के जीवन में और कोई काम ही नहीं है सारा काम ही सारे काम ही प्रेम में ही समाविष्ट है पुरुष उच्छल पुरुष चंचल है ये तुम छोटे छोटे बच्चों में भी देख लेना छोटा लड़का हो शांत बैठ ही नहीं सकता चीजें पटकेगा घड़ी खोलेगा मक्खियां पकड़ने लगेगा कुछ ना कुछ करेगा खटर पटर छोटी बच्ची है वो शांत बैठी है कोने में हो सकता अपनी गुड़िया को छाती से लगाए और तुम ख्याल रखना स्त्रियों को पता चलना शुरू हो जाता है गर्म में भी कि लड़का है कि लड़की अगर जरा संवेदनशील स्त्री हो उसे पता चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि लड़का वही उपद्रव शुरू कर देता <laughs> कहीं टांग मारेगा कहीं सिर हलाएगा लड़की शांत होती अनुभवी मां को पता चलना शुरू हो जाता है कि लड़का है कि लड़की उपद्रव के अनुपात से पता चलना शुरू हो जाता इसका है इसका वैज्ञानिक कारण जीव शास्त्र कहता है कि स्त्री के व्यक्तित्व में अनुपात है पुरुष के व्यक्तित्व में अनुपात नहीं स्त्री के जो अणु हैं वो सम है दो अणुओं से मिलके जन्म होता है व्यक्ति का पुरुष और स्त्री के दो अणुओं से मिलके चौबीस ष्ठों वाले अणु होते हैं पुरुष में और तेईस कोष्ठों वाले अणु होते हैं दो तरह के अणु होते हैं स्त्री में चौबीस कोष्ठों वाला अणु ही होता है जब पुरुष का चौबीस कोष्ठों वाला अणु स्त्री के चौबीस कोष्ठों वाले अणु से मिलता है तो लड़की का जन्म होता है अड़तालीस अणु सम होता है तौल तराजू के दोनों पल्ले बराबर होते हैं और जब पुरुष का तेईस कोष्ठों वाला अणु स्त्री के चौबीस कोष्ठों वाले अणु से मिलता है तो पुरुष का जन्म होता है एक पड़ला नीचा होता है एक पड़ला ऊंचा होता है समतुलता नहीं होती सैतालीस को एक तरफ तेईस एक तरफ चौबीस स्त्री में चौबीस चौबीस कोष्ठ होते हैं। इसलिए स्त्री इस ज्यादा सुंदर होती समानुपाती होती शांत होती उसमें एक तरह की समता होती एक तरह की थिरता होती एक तरह की गोलाई होती स्त्री के व्यक्तित्व पुर में पुरुष में थोड़ा सा तिरछापन होता आड़ा आड़ा जाता है <laughs> उसके वैज्ञानिक आधार भी हैं डब्बू जी और उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा को गए डब्बू जी किताबों के बड़े प्रेमी 24 घंटे किताबें बगल में दबाए रहते मंदिर में भी गए विष्णुनाथ के मंदिर में गए होंगे काशी में डब्बू जी अपनी किताबी पढ़ा रहे मंदिर में भी खड़े हो गए पत्नी प्रार्थना कर रही है अब उसका दुख तुम समझो उसने जोर से कहा हे विश्वनाथ के देवता इतना भर करना अगले जन्म में मर के मैं स्त्री ना हूं किताब हों ताकि कम से कम डब्बू जी के साथ 24 घड़ी तो रह सकूं डब्बू जी ने सुना वो भी तत्क्षण झुक गए घुटनों के बल हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु अगर इसकी प्रार्थना मान ही लो तो इसे तुम टेलीफोन की डायरेक्टरी बनाना ताकि हर साल बदल सकूं पुरुष का चित ऐसा ही चंचल है इस चंचलता को जाने दो थोड़े थिर हो थोड़े शांत हो थोड़े जीवन में समझदार हो बहुत दौड़ चुके जन्मों जन्मों तक कहां पहुंचे हो अब कब तक दौड़ते रहोगे अब ठहरो ठहरे पाओ तो मिलेगा ठहर जाओ तो गांव मिल जाए तो जिसकी तलाश है वह मिल जाए उस ठहरने का नाम ही ध्यान है चलते रहने का नाम संसार है ठहर जाने का नाम परमात्मा है आज इतना